शेलोक तुमने बहुत अच्छा काम किया वाह विक्रांत की माने चिकन की एक टांग उठाकर शेलोक की तरफ फेंकते हुए कहा ये लो, ये खा लो, जा बाहर जा शेलोक ने फुर्तीबाया और, और चिकन को खाने लग गया इस वक्त नैना विक्रांत के हाथों की गर्म पानी से सिखाई कर रही थी विक्रांत ने अपना हाथ फैलाकर नैना के कंधे पर रखा हुआ था विक्रांत ने खुद के ऊपर लोहे के रोड से हुए हमले से बचने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया था और उसी का नतीजा था कि उसके हाथों में सूजन हो उठी थी गनीमत बस इतनी रही कि विक्रांत के हाथ में कोई घाव नहीं हुआ था ना उसके हाथ की शिकाई करते हुए बोली तुमको कितनी बार मैंने समझाया कि ट्रिक से फाइट किया करो लेकिन तुमको कुछ समझ ही नहीं आता तुमको बस अपना वही घिसा पिटा तरीका इस्तेमाल करना है अरे गजब हो तो विक्रांत ने चौंकते हुए कहा अगर मैंने अपने तरीके से लड़ा होता ना तो फिर यह फाइट पांच मिनट पहले ही खत्म हो गई होती और वो जितने थे ना सब हॉस्पिटल पहुंच चुके होते समझे ओहो विक्राम तुम समझते नहीं जिस तरीके से तुम फाइट करते हो ना इसमें इंजरी चोट ज्यादा लगती है जबकि अगर तुम्हें तो ना तो चोट लगेगी और ना ही तुम्हें फाइट करने में ज्यादा मुश्किल होगी लेकिन जिस तरीके से तुम लड़ते हो उसे तुम फाइट की जीत तो हो जाती है लेकिन तुम्हें चोट कितनी लगती है और इसीलिए तुम अक्सर फाइट होने के बाद अस्पताल में पड़े होते हो इतनी ज्यादा इंजरी होना लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है ठीक है ठीक है समझ गया मेरी जान जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा अब ठीक है विक्रांत ने नैना के आगे अपने कान पकड़ते हुए कहा चुप करो बकवास करते हो विक्रांत का मूड देख नैना भी मनी मन हंस पड़ी लेकिन उसने विक्रांत के आगे इसे जाहिर नहीं किया खाना रेडी आ जाओ सब लोग विक्रांत की भी भाभी ने तेज आवाज में कहा और फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए वहां खाना परोसा जाने लगा नैना भी खाने को सर्व करने में विक्रांत की भाभी और उसकी माँ की मदद कर रही थी डाइनिंग टेबल पर ही विक्रांत ने नैना का परिचय अपने बड़े भाई भाभी और अपने अंकल आंटी से भी करवाया और सभी को यह भी बता दिया कि वो जल्द ही नैना के साथ शादी करने वाला है आज तो भाई विक्रांत ने कमाल कर दिया विक्रांत के अंकल ने खुश होते हुए कहा अच्छा हुआ तुम पुलिस में हो गयो और हमारी मदद हो सकी वरना आज हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए थे हाँ तुम सही कह रहे हो विक्रांत की आंटी ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा और देखो अपना विक्रांत कितना अमीर हो गया है गाड़ी कपड़े वाह बिल्कुल बदल गया है नहीं विक्रांत जोर से हंस पड़ा और फिर बोला आंटी आज तो आप इतनी तारीफ कर रही हैं लेकिन आपको याद है कि बचपन में आप मुझे कितना ताना मारती थी तो उससे कुछ नहीं होगा बेकार है तू बुद्धू है तू ना जाने क्या क्या कहती थी अरे बेटा तो मैं इसीलिए कहती थी ताकि तुम अच्छा कर सको आगे बढ़ सको देखो आज तुम कहाँ पहुँच गये हो और मुझे तो पता ही था कि तुम बहुत होशियार हो अरे बेटा तेरी आंटी ऐसे ही कह रही है उसकी बातों का कुछ बुरा मत मानना वो ऐसे ही बोल देती है विक्रांत के अंकल ने बीच में बोलते हुए कहा खो खो कहा विक्रांत ने पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पिया और फिर बोलने लगा अरे अंकल ऐसे मत कहिए मैं तो बस आंटी से मजाक कर रहा हूं हम लोग फैमिली है मैं बुरा क्यों मानूंगा उनकी बात का आप भी ना <laughs> विक्रांत के पिता जोर से हंस पड़े और फिर उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा भाई कुछ भी हो मेरे बेटे ने आज मेरी लाज रख ली मैं तो बहुत खुश हूँ माँ वो अचार देना बहुत अच्छा बना है ये विक्रांत ने कहा इसके बाद सब लोग खुशी खुशी अपना खाना खत्म करने लगे जब आप लोग खाना बना रहे थे तो मैं बाहर गया था विक्रांत के अंकल के लड़के ने कहा मैंने देखा था कि तेजिंदर ने हमारी जमीन से गाय को हटा लिया था और वो जो हमारी दीवाल टूटी हुई थी उसे भी उन लोगों ने सही कर दिया था अब पता है विक्रांत भैया तेजिंदर की फैमिली में से बहुत से लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती भी हो चुके हैं अच्छा हुआ ये सब ऐसे ही है विक्रांत के पिता ने सीरियस होते हुए कहा जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है तेजिंदर और उसके घर वाले शुरू से ही बहुत दुष्ट रहे अब इनको अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है अच्छा हुआ हाँ आप सही कह रहे हैं विक्रांत की बहन ने कहा खैर पता है गांव में विक्रांत भैया बहुत फेमस हो गए हर तरफ सिर्फ इन्ही की चर्चा हो रही है किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहले जो इतना सीधा और शांत था अब इतना तेज हो गया पहले जो लोग भैया का मजाक बनाते थे अब वो ही लोग भैया की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और अब कोई भी हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा हंसते हुए कहा और हाँ विक्रांत भैया की गर्लफ्रेंड की भी खूब चर्चा हो रही होगी कितनी सुंदर है ना विक्रांत की भाभी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा देखो कितनी सुंदर है ये मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पूरे गाँव में इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है हाँ ये बात तो भाई माननी पड़ेगी विक्रांत के भाई ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा अरे भाभी अब ये बाहर की नहीं है विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा हम लोग अब जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है हाँ हाँ बिल्कुल हमारा परिवार है विक्रांत के भाई ने भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा नैना के चेहरे पर मुस्कान छागी और उसके साथ ही बाकी के सभी लोग जोर से हंस पड़े बहुत दिन बाद विक्रांत अपने परिवार के साथ मिला था और सब लोग एक साथ बैठकर खुशी के पल का लुत्फ उठा रहे थे सब लोग हंसी मजाक करते हुए उसने बाहर की तरफ देखा तो वहां पर उसे दो लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आये उन्हें देखकर विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई लेकिन उन दोनों पुलिस वालों के साथ ही विक्रांत के मामा भी दिखाई दिए उन्हें देखकर विक्रांत तो को खुशी हुई लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर पुलिस क्या करने आई हुई है विक्रांत का यहाँ गांव आने का मुख्य मकसद ही यही था कि उसे अपने नाना की लिखी हुई किताब लेना था ऐसे में जब उसके मामा यहाँ पहुंचे हुए दिखाई दिए तो विक्रांत को तुरंत आभास हो गया कि वो वही किताब लेकर यहाँ आए हुए है लेकिन उनके साथ पुलिस वाले क्या करने आए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था अरे मामा आपको इतनी देर क्यों हो गई यहाँ आने में विक्रांत के भाई ने आगे आते हुए अपने मामा का स्वागत करते हुए कहा आओ जल्दी खाओ जल्दी आओ खाना अभी गर्म ही है खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा अच्छा ये दोनों लोग कौन है ये पुलिस यूनिफॉर्म अरे हाँ ये लोग तो मुझे यहाँ दरवाजे के पास में मिले है विक्रांत के मामा ने जवाब दिया ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें विक्रांत से मिलना है विक्रांत तुमने किसी को मारा है क्या मामा जी आइए आइए यहाँ आइये विक्रांत ने अपने मामा को भीतर बुलाते हुए कहा विक्रांत तुम हो क्या यहाँ पर चलो अच्छा हुआ फिर उन्होंने दोनों पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लोग तुम्हें खोज रहे थे और हा मैं मैं तुम्हारी किताब लेकर आया हूँ विक्रांत के मामा ने उसके हाथ में किताब पकड़ाते हुए कहा देखो किताब बहुत पुरानी और लास्ट के पन्ने कुछ फट भी गए अरे इसे लाइब्रेरी में रखवा दिया गया था ना वो वहीं से फट गया अब बेटा देख लो इसे संभाल के इस्तेमाल करना विक्रांत ने मामा के हाथ से किताब ले लिया अभी वो इसके पन्ने परट जा रहा था कि दोनों पुलिस वाले विक्रांत के आगे आकर खड़े हो गए उनमें से एक ने विक्रांत को अपना आई कार्ड दिखाया और फिर बोल पड़ा आपका नाम विक्रांत सक्सेना है ना, ना पुलिस अच्छा, हाँ। के, के मुंह से मारपीट करने का शब्द सुना वो जोर जोर से हंस पड़े फिर उन्होंने किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हुए पुलिस वालों से कहा अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है वो कोई और विक्रांत होगा ये तो इतना सीधा है की मच्छर भी नहीं मार सकता मारपीट क्या करेगा <laughs> नहीं हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है हमारे पास गवाह भी हैं इसने अकेले 11 लोगों को पीटा पुलिस वालों ने कहा और कुछ तो सीरियस इंजर्ड भी हुए और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्या मजाक कर रहे हैं आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है विक्रांत के मामा ने जवाब दिया ग्यारह लोगो को अकेले कैसे पीट सकता है ये ये तो बेचारा जानवरों से भी नहीं लड़ सकता क्या बात कर रहे है आप ओह विक्रांत मनी मानो खुद से बातें करने लग गया इस तेजिंदर के बच्चे ने धोखा कर दिया मार खाने के बाद इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया हाँ जिसको इन्होंने पीटा है उसमें से कोई तेजिंदर ठाकुर नाम का भी आदमी है। उसी ने ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है पुलिस वालों ने कहा अब आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए बाकी की बातें वहां चलने के बाद होंगी ओह, ओह ये कैसे हो सकता है विक्रांत की माँ घबराई हुई घर से बाहर आ गई उन्होंने पुलिस वालों को समझाते हुए सारी बात समझाने लगी उन्होंने कहा कि कैसे तेजिंदर ने गाय को मारकर उनके खेत में फेंक दिया था और उसकी हत्या का आरोप विक्रांत के घर वालों के ऊपर लगाकर झूठा हर्जाना वसूलने की कोशिश कर रहा था अभी विक्रांत की मां पुलिस वालों को सारी बात समझाई रही थी कि वहां पर अचानक से एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंच गया इसका नाम चौधरी था और ये इस गांव का मुखिया था तेजिंदर इसका भतीजा था विक्रांत तुमने अपनी सीमा पार कर दी चौधरी ठाकुर ने वहां पहुंचते ही कहा तुमने मेरे घर वालों के साथ मारपीट क्यों किया तुमने मेरे भतीजे को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की इसके बाद उसने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा आप लोग बिल्कुल सही समय पर पहुँचे इसे रेस्ट कर लीजिए जल्दी कीजिए इसी ने यहाँ गांव में आकर मारपीट की थी इसको तुरंत जेल में डालो